शो रूम में जो भी लटका हुआ दिखाई पड़ जाता वही आकर्षित कर लेता है। लेकिन बुद्धिमान ग्राहक दस दुकान भी देखता है उलट-पलट करता है भाव-ताव करता करता करता है, खोजबीन करता है, फिर निर्णय ना समझ जल्दी से पहले ही जो उसकी आंख में पड़ जाती है चीज वही चला जाता है तो बार्दों की प्रक्रिया में मरते हुए आदमी से कहा जाता है कि सावधान जल्दी मत करना जल्दी मत करना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 और कोई कारण न था वो बुद्ध और महावीर की हैसियत के लोग थे लेकिन उन्होंने बड़े हिम्मत का प्रयोग किया उन्होंने कोई अन्यायी नहीं बनाया था प्रकुद्ध का एक आदमी था अजित के स्तंभ एक था संजय में एक था मखली गोसाल और लोग थे उस समय ठीक बिहार में एक साथ आठ आदमी एक ही प्रतिभा के एक ही क्षमता के पैदा हो गए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 लेकिन ये बहुत महंगे उपाय पाए है एक एक आदमी को मारो बहुत तकलीफ होती है बहुत परेशानी होती है। और बहुत देर भी लगती है, एक -एक तो है। कोई फायदे नहीं होते तो ही गैस चैम्बर बनाया एक एक चैम्बर में पांच पांच हजार लोगों को इकट्ठा खड़ा करके बिजली का बटन दबा के एकदम बास्पीभूत किया जा सकता है बस पांच हजार लोग खड़े किए बटन दबा हो गए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 और कल के जो मित्र हों अगर वो बदल के आए हों तो ठीक है नहीं तो वो चुपचाप विदा हो जाएं हाँ जिन्हें जाना है वो जल्दी चले जाएं ताकि जिन्हें बैठना उनके लिए जगह भी हो सके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 फिर भीतर सिर्फ चेतना रह जाएगी एक ज्योति की तरह जली जो देख रही है भीतर जान रही है है जो सिर्फ दृष्टा साक्षी अब सिर्फ साक्षी भाव रखें देखते रहें भीतर बाहर सब मर गया है शरीर बिल्कुल मृत हो गया है श्वास शांत हो गई विचार बंद हो गए हम भीतर गिरते जा रहे हैं शून्य में देखते रहे मैं भी खो जाएगा बस सिर्फ एक प्रकाश से ज्योति भर शेष रह जाएगी अब 10 मिनट के लिए मैं चुप हो जाता हूँ आप खो जाए भीतर और भीतर और भीतर सब छोड़ दें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 से दूर हट गए जरा भी पकड़ना रखें भीतर जैसे मर ही गए बिल्कुल छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, मनोहर शून्य होता जा रहा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 देखें श्वास भी कितनी दूर है श्वास भी कितनी अलग है धीरे दीर धीरे दो चार गहरी श्वास ले फिर धीरे धीरे आंख खोलें। धीरे धीरे आंख खोलें न तो कोई जल्दी उठे और अगर आंख ना खुलती हो तो भी जल्दी ना खोलें फिर दो चार गहरी सांस लें और धीरे धीरे आंख खोलें और एक मिनट आंख खोल कर बाहर देखते रहें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 बातचीत ना करें एकदम से धीरे धीरे उठाएं सुबह की बैठक यही साढ़े आठ बजे होगी रात की बैठक हमारी पूरी